महाभारत आशमेधिपर्व पंचदशोध्याय भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन से द्वारिका जाने का प्रस्ताव रखना जन्मे जय वाच विदते पांडवे जय सुशांत चुत राष्ट्र किमचक्रंतुर्वाचदे वनंजय ओ जन्मेज ने पूछा द्विशेष्ट जब पांडवों ने अपने राष्ट्र पर विजय पाली और राज्य में सब और शांति स्थापित हो गई उसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन इन दोनों वीरों ने क्या किया विते वे वैश्वन वाचते पांडव प्रसांते च विशाम्पते राष्ट्र बभूविष्ट वासुदे व धनंजय वे जी ने कहा प्रजानाथ नरेश्वर जब पांडवों ने राष्ट्र पर विजय पाली और सर्वत्र शांति स्थापित हो गई तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई ब्रजहरा ते मुदाजुक्तराने तो सुचित्रेशु सु पर्वत सु स्वर्गलोक में विहार करने वाले दो देवेश्वरों की भांति ये दोनों मित्र आनंद मग्न हो विचित्र विचित्र वनों में और पर्वतों के सुरम्य शिखरों पर विचरने लगे तीर्थेशुव पुण्य सु पल्वलेश चक्रमण संघृष्टौ अश्विनावि नंद पवित्र तीर्थों छोटे तालाबों और नदियों के तटों पर विचरण करते हुए ये दोनों नंदन वन में विहार करने वाले अश्विनी कुमारों के समान हर्ष का अनुभव करते थे इंद्रप्रस्थे प्रथे महात्मा नौ रे मतो कृष्ण पाण्डव प्रवेशता रम्याम् रम्याते च भरत भरतनंदन फिर इंद्रप्रस्थ में लौटकर महात्मा श्रीकृष्ण और अर्जुन मया निर्मित रमणीय सभा में प्रवेश करके आनंदपूर्वक मनोविनोद करने लगे तत्व कथाचित्रा परिक्ले पार्थिव कथा योगी पार कथा योगी कथया माच सदा ऋषीण देवता वंशास्तावाहतु सदा प्रेमाण महात्मा पुराणावृष सतम पृथ्वीनाथ वे दोनों महात्मा पुरातन ऋषि प्रव नर और नारायण थे तथा आपस में बहुत प्रेम रखते थे बातचीत के प्रसंग में वे दोनों मित्र तथा देवताओं तथा ऋषियों के वंशों की चर्चा करते थे और युद्ध की विचित्र कथाओं एवं क्लेशों का वर्णन किया करते थे मधुरासु कथा चित्राह चित्रार्थ पद निश्चया निश्चय कथया भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार के, के सिद्धांतों को जानने वाले थे उन्होंने अर्जुन को विचित्र पद अर्थ एवं सिद्धांतों से युक्त विलक्षण एवं मधुर कथाएं सुनाई पुत्र शोकाभसंतम ज्ञाती नाम चहस्र कथाभि समय पार्थम सौरिचना कुंती कुमार अर्जुन पुत्र शोक से संतप्त थे सहस्रो भाई बंधुओं के मारे जाने का भी उनके मन में बड़ा दुख था वसुदेवनंदन श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार की कथाएं सुनाकर उस समय पार्थ को शांत किया महास्वास्य विज्ञान विहिता श्री कृष्ण ने निधि अर्जुन को सांत्वना देकर अपना भार उतार दिया और वे सुख पूर्वक विश्राम करने लगे ततः कथान्ते गोविंदो गुड़ा के समुवाच शांतअलक्षण या वाचा वच बातचीत के अंत में गोविंद ने गुराकेश अर्जुन को अपनी मधुरवाणी द्वारा सांत्वना प्रदान करते हुए उनसे यह युक्तयुक्त बात कही वासुदेव सुदेव वाच विजते धरा कृष्ण सभ्यसा चिन्ह परप तदा बलमाश्रिति राजा धर्म से सुते भगवान श्रीकृष्ण बोले शत्रुओं को संताप देने वाले सभ्यसाची अर्जुन धर्म प्रतिदृष्टि ने तुम्हारे भावुबल का सहारा लेकर इस समुचि पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली असपत्नाते धर्मराजो भीमसेवे नोच नरो नर श्रेष्ठ भीमसेन तथा नकुल के प्रभाव से धर्मराज युधिषि पृथ्वी का निष्कंठक राज्य भोग रहे हैं धर्मेण राज धर्मज्ञ प्राप्त राज्य अकंटकम धर्मेण नेता संख्य सच राजा युधिष्ठिर यह निष्कटक राज्य धर्म के बल से ही प्राप्त किया है धर्म से ही राजा दुर्योधन युद्ध में मारा गया है अधर्म लुब् सदाच प्रियवादि प्रियवादिनः दुरात्मा न सानुबंधा निपाति धृतराष्ट्र के पुत्र अधर्म में रुचि रखने वाले लोभी कटुवादी और दुरात्मा थे इसलिए अपने सगे संबंधियों से मार गिराए गए प्रशाताम अखिलां पार्थ पृथ्वी पृथ्वी पति भुंगते धर्मशुतो राजा तया गुप्त कुर्द कुंती कुमार धनपुत्र पृथ्वीपति राजा युधिष्ठिर आ तुमसे सुरक्षित होकर सर्वथा शांत हुए समुचे पृथ्वी का राज्य भोगते हैं रमेचा हम धर्मम तवया धरम स्वाप्रोजम वे पृथ्वी सत्र शूषण पांडुकुमार तुम्हारे साथ रहने पर निर्जन वन में भी मुझे सुख और आनंद मिल सकता है फिर जहाँ इतने लोग और मेरी बुआ कुंती हो वहाँ की तो बात ही क्या है यत्र धर्मसुतो सुतो राजा यत्र भीमो महाबल यत्र पुत्रो पुत्र पर धर्मपुत्र राजा युधिठिर हो महाबली भीमसेन और आद्रिकुमार नकुल नकुलहदेव हो वहाँ मुझे परम आनंद प्राप्त हो सकता है तथा स्वर्गकल्पेशु सभोदेशु कौरव रमणीयु पुण्यसुशितया नघ कालो महांतीती तो सूरसूनुष्यत बलदेव चौरभ्य तथान्याष्णुपुंगवान् तो गिप्सा पुरीवती रोचता गमनम मह्यं तवा पी पुष निष्पाप नंदन इस सभा भवन के रमणी एवं पवित्र स्थान स्वर्ग के समान सुखद है यहां तुम्हारे साथ रहते हुए बहुत दिन बीत गए इतने दिनों तक मैं अपने पिता सूरसेन कुमार वसुदेव जी को दर्शन न कर सका भैया बलदेव तथा अन्य विष्णुवंश के श्रेष्ठ पुरुषों के भी दर्शन से वंचित रहा अतः अब मैं द्वारिकापुरी को जाना चाहता हूँ पुरुष तुम्हारे भी मेरे इस यात्रा संबंधी प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए उक्तों बहुविध राजा तुधिष्ठि सभीस्मर यदि युक्त अस्मा भी शोककारिथकावस्था में मनुष्य का दुख दूर करने के लिए उसे जो कुछ उपदेश देना उचित है वह विश्व सहित हम लोगों ने विभिन्न स्थानों में राजा युधिष्ठुर को दिया है उन्हें अधिक प्रकार से समझाया है श्रेष्ठो युधिष्ठिरोस्ता सन्नपि पांडव तेन तत्व सम्य गृहतम सुमहात्मना यद्यपि पांडव युधिष्ठिर हमारे शासक और शिक्षक हैं तो भी हम लोगों ने शिक्षा तो दी है और उन श्रेष्ठ महात्मा ने हमारी उन सभी बातों को भली भांति स्वीकार किया है धर्मपुत्रे धर्म, धर्म कृतघ सत्यवादी सत्यम दर्पोपतिग्र स्थित सततम सिराम धर्मपुत्र राज ये धर्म, धर्म कृतज्ञ और सत्यवादी हैं उनमें सत्य धर्म उत्तम बुद्धि तथा उचि स्थिति आदि गुण सदा स्थिर भाव से रहते हैं त्र ग महात्मा जजिते रोचतेर्जुन तेर अस्मदमन संयुक्त वचो ब्रोषिधनाप अर्जुन यदि तुम उचित समझो तो महात्मा राजा युधि के पास चलकर उनके समक्ष मेरे द्वारिका जाने का प्रस्ताव उपस्थित करो नहीं महाबाहो पुरी द्वारवती महाबाहो मेरे प्राणों पर संकट आ जाए तब भी मैं धर्मराज का प्रिय नहीं कर सकता फिर द्वारिका जाने के लिए उनका दिल दुखाऊं यह तो कैसे सकता है? कुंती कुमार, मैं सच्ची बात बता रहा कुमारू मैंने जो कुछ किया या कहा है वह सब तुम्हारी प्रसन्नता के लिए और तुम्हारे ही हित की दृष्टि से किया है यह किसी तरह मिथ्या नहीं है प्रयोजनमच निवृत्तम इहवा से महाअर्जुन धारतराष्ट्रो हते राजा सबल सपदा अनुग अर्जुन यहाँ मेरे रहने का जो प्रयोजन था वह पूरा हो गया है धृतराष्ट्र का पुत्र राजा दुर्योधन अपनी सेना और सेवकों के साथ मारा गया पृथ्वी च धर्मपुत्रस्य धर्मपुत्र से धीमत चिता सुद्रवलयां सतैलवन कांड चिता तिता रन बहुवीधर पांडव तात्डुनंदन नाप्रकार के रत्नों के संचयन से संचय से सम्पन्न समुद्र से घिरी हुई पर्वत वन और कांडो से यह सारी पृथ्वी भी प्रद्यमान धर्मपुत्र पुर्राजिठिर के अधीन हो गई धर्महिण राजा धर्मज्ञ पातु सर्वाम सुंदरा उपास्यम बहु सिद्धा महात्म स्तूयम वंदिर्भर भरतचे बहुत से सिद्ध महात्माओं के संग से सुशोभित तथा बंदे जनों के द्वारा तथा ही प्रशंसित होते हुए धर्मज्ञ राजा युद्धि अब धर्म पूर्वक सारी पृथ्वी का पालन करे न नयाद राजर्धन आदूल गबनम द्वारका प्रति श्रेष्ठ अब तुम मेरे साथ चलकर राजा को बधाई दो और मेरे द्वार का जाने के विषय में उनसे पूछकर आज्ञा दिला दो निवेद तम पार्थ सदाष्ठि प्रियमान बेहधिष्ठि सदा, बे सदा कुरूणाम अधिपो महामति पार्थ मेरे घर में जो कुछ धन संपत्ति है वह और मेरा यह शरीर सदा धर्मरा युधिष्ठिर की सेवा में समर्पित है परम बुद्धिमान कुरराज युष्ठिर सर्वदा मेरे प्रिय और मान्य हैं प्रयोजन चापी निवाच कारण ही नृपा सीता पृथ्वी तव पार्थ सातन ही गुरु तुधिष्ठिर राजकुमार अब तुम्हारे साथ मन बहलाने के सिवा यहाँ मेरे रहने का और कोई प्रयोजन नहीं रह गया है पार्थ यह सारी पृथ्वी तुम्हारे और सदाचारी गुरु के शासन में पुण्यतः स्थित है यदम उक्त स तदा महात्मन जनादनेक्रमोर्जुन तथेत दुखाधि जनादन संज्य पार्थिव पृथ्वीनाथ उस समय महात्मा भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अमित पराक्रमी अर्जुन ने उनकी बात का आदर करते हुए बड़े दुख के साथ तथा सुख उनके जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया इसी महाभारते अश्वेधिक परमढ़ि अश्वमेध परमढ़ पंचदशो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत अश्वेधिक पर्व के अंतर्गत अश्वमेध पर्व में पंद्रहवा अध्याय पूरा हुआ